जब विक्रांत ने तेजिंदर के हाथ में हथकड़ी पहनाई तो वो डर के मारे कांपने लगा। लगा पहले तो उसे लगा था कि उसकी ये साजिश सही साबित होगी और खुद की गाय के मरने के एवज में वो विक्रांत के परिवार से अच्छा खासा हर वसूल लेगा लेकिन अब उसका सारा प्लान चौपट हो चुका था नहीं तुल, -तुल ऐसा मत करो तेजिंदर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा देखो तुल, तुल हम दोनों पड़ोसी है बचपन से जानता हूँ तुम्हें मेरी बात सुनो तुल तड़ाक विक्रांत ने एक जोरदार थप्पड़ तेजिंदर के गाल पर चढ़ दिया है थप्पड़ की गूंज काफी दूर तक सुनाई पड़ी विक्रांत का ये रूप देखकर गांव वाले दंग रह गए उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बचपन में इतना सीधा दिखने वाला विक्रांत कभी किसी को थप्पड़ भी मार सकता है वास्तव में विक्रांत ने तेजिंदर को इतना जोरदार थप्पड़ इसलिए चढ़ा था क्यूँकी वो बार बार विक्रांत को तुल, तुल नाम से बुला रहा था विक्रांत को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वैसे भी तेजिंदर उसे इस नाम से बुलाकर चिड़ाने की कोशिश कर रहा था नैना अच्छे से समझ रही थी कि विक्रांत ने तेजिंद्र को थप्पड़ क्यों जड़ा है। वैसे विक्रांत ने जिस सूझबूझ के साथ इस पूरे मामले का निपटारा किया है उससे नैना बहुत प्रभावित थी इतनी समझदारी से शायद वो खुद भी इस मामले को हैंडल नहीं कर पाती विक्रांत चाहता तो शुरू में ही तेजिंद्र को पीट मामले को दफा दफा कर सकता था लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए बड़ी समझदारी से फैसला किया था नैना को आज विक्रांत का एक समझदारी वाला रूप भी देखने को मिला था और वो इससे बहुत खुश थी और आखिर में जिस तरह से उसने तेजिंदर के गाल पर तमाचा जड़ा था उससे तो नैना बहुत ज्यादा खुश थी विक्रांत आज सच में किसी हीरो की तरह डील कर रहा था ए ठीक है बेटा ठीक है तुमने अपने काका को थप्पड़ मार दिया अब तो ठीक है ना अब तो मुझे जाने दो तेजिंदर ने एक हाथ से अपना गाल सहलाते हुए विक्रांत से कहा तेजिंदर कितना बोलते ही नैना को अंदाजा हो गया था कि अब आगे विक्रांत क्या करने वाला और विक्रांत ने भी वैसा ही किया उसने तेजिंदर का कॉलर पकड़कर खुद के पास खींचा और फिर उसके कान में जाकर बोला देखो काका अभी अपना हिसाब बराबर नहीं हुआ है तुमने मेरे भाई को पीटा है मेरे खेत की फसल खराब कर दी है अब मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ थू, थू। तेजिंदर के मुंह पर खून आ चुका था उसने बाहर थूकते हुए कहा ठीक है लेकिन अब तुमने भी तो मुझे मार लिया ना अब अब मामला बराबर हो गया ना अब तो ठीक है ना गजा बुल्लू हो काका का? विक्रांत ने तेजिंदर की तरफ देखते हुए कहा अरे एक थप्पड़ में कैसे मामला बराबर हो गया आप लोगों ने मेरे भाई को पीटा मेरे बापू मेरे बापू को धक्का दिया मेरे पूरे परिवार को डराया धमकाया तुम्हारे गाय ने हमारे खेत की पूरी फसल को खराब कर दिया है अब तुम इन सब का हर बस एक थप्पड़ से भर रहे हो अच्छा अच्छा मैं समझ गया समझ गया मैं बेटा तेजिंदर हड़बड़ाते हुए कहा मैं समझ गया बेटा बताओ कितना पैसा चाहिए तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है मैं सब दे दूंगा बल्कि ज्यादा दे दूंगा ठीक है ठीक है ना ना ना, ये मत कीजिए आप इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है विक्रांत ने हंसते हुए कहा विक्रांत ने तेजिंदर की तरफ देखते हुए कहा अच्छा अच्छा काका एक बात बताऊ मैं हमेशा से बहुत ईमानदार आदमी रहा हूँ आज भी मैं बराबर न्याय करूंगा ऐसा करते है की तुम्हारे इतने रिलेटिव यहाँ पर मौजूद है तो क्यों ना हम लोग एक छोटी सी फाइट कर लेते अगर तुम फाइट जीत गए तो फिर तुम्हे कुछ नहीं करना है कोई पैसा नहीं कोई जेल नहीं कोई केस नहीं पूरा मामला यहीं खत्म बताओ क्या कहते हो ओह विक्रांत की बातें सुनकर सभी चौंक उठे यहाँ मौजूद सभी लोगों को विक्रांत अब किसी बेवकूफ से कम नहीं लग रहा था नैना का भी ख्याल एक सेकंड में बदल चुका था जहाँ थोड़ी देर पहले विक्रांत उसे दुनिया का सबसे समझदार आदमी लग रहा था वही अब वो उसे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख लग रहा था पागल आदमी अकेले तेजिंदर से नहीं लड़ सकता था पूरे गाँव से लड़ने को तैयार है अभी हड्डी पसली टूटेगी फिर समझ आएगा क्या तुल्तुल क्या कहा तुमने अचानक से विक्रांत के चचेरे भाई के तेजिंदर के बेटे ने बीच में आकर बोलते कहा मैंने सही सुना ना, तुम अकेले हम लोगों से लड़ने की बात कर रहे हो तुम सब एक साथ और मैं अकेला. बोलो विक्रांत ने पूरे जोश में जवाब दिया ठीक है ठीक है मैं तैयार हूँ मतलब हम तैयार है आ जाओ चलो तेजिंदर ने फटा फटाफट कहा उसे डर था कि कहीं विक्रांत अपना मन न बदल ले बेटा क्या हुआ तुम्हें तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है क्या विक्रांत के पिता ने आगे आते हुए कहा यह सब क्या करने जा रहा है तू? पागल हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ मुझे आप आराम से बैठिए बस मैं संभाल लूंगा विक्रांत ने अपने माता पिता को जवाब दिया और फिर तेजिंदर की तरफ देखकर बोल पड़ा लेकिन एक बात और है लड़ाई में जो भी घायल होगा या जिसको चोट लगेगी वो अपना इलाज खुद करवाएगा दूसरे पक्ष से कोई मतलब नहीं है ये भी नोट कर लो ये सुनकर तेजिंदर के रिश्तेदार एक दूसरे की तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत ये सब क्यों कर रहा है आखिर क्यों वो अपने गाँव में रोजाना सन्नाटा होता है लेकिन आज गाँव में मानो मनाया जा रहा हो। इस तरह की भीड़ यहाँ पर लगी हुई थी ये वक्त गांव वालों के लिए दोपहर के खाने का वक्त है लेकिन आज किसी को खाने की मानव फिक्री नहीं थी पूरा गाँव विक्रांत के परिवार और तेजेंद्र के बीच चल रहे झगड़े का लुत्फ उठाने के लिए मजमा लगाए खड़ा था और और हाँ, एक बात वो ही सबसे मजबूत शरीर का दिख रहा था तुल तुल जब तुमने पिटने का मन बना ही लिया है तो सबसे पहले तुझे मैं ही मारूंगा आ जा अकेले हूँ मैं लगा ले जितना दम है तेरे अंदर तुझे पिटने के लिए हम लोगों को एक साथ आने की जरूरत नहीं है ठीक है ठीक है जैसा तुम कह रहे हो हम मानने को तैयार हैं। विक्रांत का प्रपोजल सुनने के बाद तेजेंद्र ने चहकते हुए शब्दों में जवाब दिया ऐसा लग रहा था कि अब विक्रांत के थप्पड़ का असर खत्म हो चुका था और हाँ अगर मैं इस फाइट में हार गया तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें पांच का इनाम भी दिया जायेगा नहीं बेटा तुम ये सब क्या करने जा रहे हो तुम ठीक तो हो विक्रांत के पिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा बेटा ये कोई मजाक नहीं है तुम क्या करने जा रहे हो तुम्हे अंदाजा भी नहीं है हाँ हाँ विक्रांत की माँ भी काफी चिंतित नजर आ रही थी बेटा ये ये क्या कर रहा है तू अकल नहीं है तुझे ये क्या करने जा रहे हो लेकिन विक्रांत ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया उसने तुरंत ही तेजिंदर के हाथ में लगी हथकड़ी को खोलते हुए कहा चलो जब तुम्हें सब शर्त मंजूर है तो फिर आ जाओ शुरू करते है इतना कहते हुए विक्रांत ने अपना यूनिफार्म उतार नैना के हाथों में पकड़ाते हुए कहा ये यूनिफॉर्म नया है और मैं इसमें खून नहीं लगने देना चाहता तेजिंदर के घरवाले धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे गांव वाले भी बड़ी उत्सुकता से इस लड़ाई का गवाह बनने को तैयार थे गांव के लोगों में इस लड़ाई को देखने को लेकर अलग ही उत्सुकता देखने को मिल रही थी विक्रांत ने तेजिंदर और उसके घर वालों के साथ फाइट लड़ना शुरू कर दिया था जैसे ही किसी ने उसे तुल, तुल नाम से बुलाया वो पागलों की तरह उन लोगों पर टूट पड़ा गांव के लोगों ने उत्सुकतावश थाली पीटना और सीटी बजाना भी शुरू कर दिया